प्रेम का स्वाद लेता रहता है हमें पता तक नहीं लगने देता आज तुझे दंड दूंगा तू चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर श्री से रामकृष्ण प्राय प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वहीं उत्तर वाले बरामदेव उन्होंने प्रसाद पाया राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी आए राखाल मास्टर राम भवनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे बड़ी मैगजिन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते पर आई जाते जाते श्री कृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुँचते ही राम आदि भक्त यह देख विस्मित हुए श्री राम कृष्ण जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक एक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवदैव गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्त भी हो रहे हैं समाधि की दशा में कहीं वे गिर न पड़े इसलिए नवदैव गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं चारों ओर भक्तगण हरिध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बताशे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अर्ध बाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं फिर वाही दशा में आकर वे गाने लगे भावार्थ हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं नाच कर जगत को नचाते हैं वे दोनों भाई आए हैं जो स्वयं रो कर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे आए हैं श्री कृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे भावार्थ गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवदीप डावाडोल हो रहा है संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है वहाँ परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद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 पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नरनारी सोच रहे हैं किन महापुरुष के भीतर निश्चित ही गौरांग का प्रादुर्भाव हुआ है दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद यही साक्षात गौरांग हो छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं भक्तगण बड़े यत्न से श्री कृष्ण को बाहर लाए श्री रामकृष्ण श्रीमणिसेन की बैठक में आकर बैठे उन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से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 श्री कृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं श्री गौरांग का महाभाव प्रेम और तीन अवस्थाएं। दोपहर का समय है राखाल राम आदि भक्तों के साथ श्री कृष्ण मणिसेन की बैठक में विराजमान है नवदीप गोस्वामी भोजन करके श्री कृष्ण के पास आ बैठे हैं मणिसेन ने श्री रामकृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा श्री रामकृष्ण बैठक में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 श्री अंतर दशा में वे समाधिस्थ रहते थे अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे नवदीप ने अपने लड़के को लाकर श्री कृष्ण से परिचित करा दिया वे तरुण हैं शास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया नवदीप यह घर में शास्त्र पढ़ता है इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्त ही है